कि भारत देश में गोहत्या निषेध के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ था सन 1870 में और इस आंदोलन का इतिहास अंग्रेजों ने दबा के रखा अभी तक अभी तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन का इतिहास दबा के रखा और हमारे इतिहासकारों ने भी इस बात पर ज्यादा शोध नहीं किया सन 1870 से लेकर 1894 तक माने चौबीस साल इस देश में गोहत्या निषेध का जबरदस्त आंदोलन था और अंग्रेजों की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं अंग्रेजों के खुफिया अधिकारी का यह कहना था कि अठारह का आंदोलन जितना बड़ा था उससे कई गुना बड़ा यह गोहत्या निषेध का आंदोलन था जो 1870 में शुरू हुआ और अठारह तक चला बहुत गर्व से बहुत गौरव से मुझे यह कहना है कि इस आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज के लोगों ने की थी आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने की थी आप जानते हैं परम पूजनीय महर्षि दयानंद की शिक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर बहुत सारे युवक आजादी के आंदोलन में कूदे थे परम पूजनीय महर्षि दयानंद से ही प्रभावित होकर बहुत सारे युवक गोरक्षा आंदोलन में और गो हत्या निषेध के आंदोलन में अठारह में कूदे थे आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई लेकिन आर्य समाज की नींव परम पूजनी स्वामी दयानंद के कार्यों से पहले ही पड़ चुकी थी तो 1870 में यह आंदोलन शुरू हुआ आज जिस स्थान पर हरियाणा है पहले यह पंजाब हुआ करता था हरियाणा आजादी के बाद बना है इस इलाके से यह आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले यह आंदोलन जींद से शुरू हुआ था जींद एक बड़ी रियासत हुआ करती थी उस जमाने में वहां से गोरखशा आंदोलन 1870 में शुरू हुआ गोरखशा सभा बनाई गई थी जींद में उसमें कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि गाय को कट्टे नहीं देंगे और जो अंग्रेज गाय काटेगा उस अंग्रेज को हम काटेंगे ऐसे करके आंदोलन फैला जींद एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया अठारह तक आते आते एक करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता इस गोरक्षा आंदोलन में शामिल हो गए एक करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में और इन कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कतलखाने बंद कराना शुरू कर दिया और ये कतलखाने बंद कराने का काम कैसे किया करते थे अंग्रेजों के कतलखाने जो चला करते थे उनके सामने जाकर ये लेट जाते थे और जो गाड़ियां पशुओं को भर के ले जाती थी उनके सामने ये कार्यकर्ता लेट जाते थे और कहते थे हमारे ऊपर से लेके जाओ तब ये पशुओं का कत्ल होगा हम पहले मरेंगे बाद में ये पशु कटेंगे इतना जबरदस्त आंदोलन था परिणाम ये होने लगा कि जगह जगह अंग्रेजों को कत्ल करने के लिए जानवर मिलना बंद हो गए इन एक करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गांव गांव के किसानों को समझाना शुरू किया कि अंग्रेज तो गाय काटते हैं हम तो गाय पालते हैं हम गाय बेचेंगे नहीं अंग्रेजों को गाय देंगे नहीं अंग्रेजों को तो अंग्रेज काटेंगे कैसे इस तरह से यह आंदोलन बढ़ा अंग्रेजों की हालत खराब हो गई जब जगह जगह कतलखानों को गाय मिलना बंद हो गई तो गाय का मांस खाना अंग्रेजों को तो बहुत आवश्यक था बिना गाय का मांस खाए वो एक दिन भी रह नहीं सकते थे तो अंग्रेजी सेना में विद्रोह की स्थिति आ गई और अंग्रेजी सैनिकों ने कहा कि गाय का मांस नहीं मिलेगा तो हम बगावत करेंगे विद्रोह करेंगे अब अंग्रेजी सरकार के लिए एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई ये गोरक्षा आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता गाय मिलने नहीं दे रहे थे कटने को और अंग्रेजी सैनिक गाय का मांस ना मिले तो बगावत करने को तैयार तो अंग्रेजों की महारानी ने एक हस्तक्षेप किया विक्टोरिया ने विक्टोरिया ने लेंस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा लेंस डाउन उस समय गवर्नर जनरल था अठारह के आसपास वो पत्र इसके पास आया और उस विक्टोरिया ने उस पत्र में लिखा कि ये जो गाय भारत में कटती है ये तो हमारे लिए ही कटती है ये बात तो सही है क्योंकि भारतवासी तो गाय का मांस खाना पसंद करते नहीं है आप इस बात पर ध्यान देना विक्टोरिया खुद लिख रही है इस बात को वो कह रही है कि गाय भारत में कटती है वो तो हमारे लिए कटती है भारतवासी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं और वो कहती है कि भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनके पूर्वज सब हिंदू थे और हिंदुओं ने गाय के मांस को खाना कभी स्वीकार किया नहीं इसलिए भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते उस पत्र में एक एनेक्शर लगा हुआ है जिसमें एक वाक्य है विक्टोरिया लेंसडाउन को लिख रही है कि मुझे जानकारी मिली है कि कभी किसी मुस्लिम भाई के घर में गलती से गाय का मांस आ गया और जिस बर्तन में वो रख गया और उस मुस्लिम भाई को पता चल गया कि ये गाय का मांस था तो वो मुस्लिम परिवार उस बर्तन को हमेशा के लिए घर के बाहर फेंक देता है वो मानते हैं कि यह गलती हुई है ये भूल हुई है तो विक्टोरिया लिख रही है पत्र में कि ना तो भारत के मुसलमान गाय का मांस खा रहे हैं ना हिंदू खा सकते हैं गाय कट रही है तो अंग्रेजों के लिए कट रही है अब गोरक्षा आंदोलन जो चल पड़ा है पूरे भारत में हमको गाय मिलना बंद हो गई है हमारे कतल खाने बंद हो रहे हैं तो इसका अब एक ही उपाय है लेंस डाउन को वो कह रही है चिट्ठी में इसका एक ही उपाय है क्या उपाय है लेंस डाउन को वो कह रही है तुम ऐसा करो कि भारत के जो कतल खाने अंग्रेजों के लिए चल रहे हैं और मांस अंग्रेजों के लिए पैदा हो रहा है इन कतलखानों में गाय का कतल करने के लिए मुसलमानों की भर्ती करो इस पे ध्यान दीजिएगा वाक्य पे वो कहती है मुसलमानों की भर्ती करो इसका माने गाय काटने का काम मुसलमान नहीं उन कतलखानों में अंग्रेज ही करते रहे होंगे तो अंग्रेजों को हटाकर मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को यह बताओ भारत में कि तुम्हारी गाय मुसलमान काट रहे हैं तो यह हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गोरक्षा के आंदोलन में लड़ रहे हैं यह आपस में लड़ने लगेंगे और हमारा रास्ता खुल जाएगा और हमारी नीति डिवाइड एंड रूल बांटो और राज करो फूट डालो और राज करो सफल हो जाएगी और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा कतलखाने भी चलते रहेंगे ये पत्र लिखा उसने लेंस डाउन को लेंस डाउन में पत्र पढ़ा उसने फिर मीटिंग बुलाई मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कतलखाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए तो मुसलमानों में से कोई तैयारी नहीं हुआ भर्ती के लिए कोई आया ही नहीं तो उन्होंने कहा कि ढूंढो कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सके तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके अत्याचार करके मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो गाय काटो फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं तो 1870 से अठारह तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे आपको सुनकर ताज्जुब होगा जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे 18 लोगों की समिति थी हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे विक्टोरिया ने लेंस को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरेशी समाज के लोगों को डालकर एक घणित काम शुरू किया और सारे देश में ये लहर फैल गई हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए अठारह सौ चौरानवे से यह नीति बनी और अठारह में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया और पहली बार मुझे यह दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा अठारह में अंग्रेजों ने कराया वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे लेंस डाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया ये लेंस ने कुछ टीम बना रखी थी आपको सुन के लगेगा कि कितना घणित आदमी था वो उसकी टीम के लोग जाते थे और किसी मस्जिद के सामने रात को ढाई तीन बजे सुअर काट के डाल के चले जाते थे लेंस डाउन की टीम के लोग और सवेरे हल्ला मचता था देखो हिंदुओं ने सुअर काट के मस्जिद में डाल दिया फिर लेंस के लोग जाते थे और किसी मंदिर के सामने गाय को काट के छोड़कर चले आते थे और लेंस के कर्मचारी प्रचार करते थे देखो मुसलमानों ने गाय को काट दिया इस तरीके से दंगा भड़काया और अठारह में जो दंगा भड़का इस देश में वो दंगा भड़कते भड़कते उन्नीस तक इतना खतरनाक हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश का विभाजन करने का तय कर लिया और बंगाल राज्य को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया जिस अंग्रेज अधिकारी लेंस डाउन ने यह विश्व का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों में उस लेंस डाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है एक नगर बसा हुआ है उसका नाम लेंस है आत्मा को दुख होता है कष्ट होता है क्रोध आता है कि लेंसडाउन ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया गाय का मास अंग्रेजों को खाने को मिलता रहे इसके लिए गाय का कत्ल करने के लिए कतल खाने चालू करवा के रखे उस लेंस डाउन का नाम हम क्यों लें और उसके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों बने मैं अपील करना चाहता हूं लेंस डाउन की नगर पालिका से लेंस डाउन की नगर परिषद से मैं अपील करना चाहता हूं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री से उत्तराखंड की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो ये लेंस डाउन नाम के कलंक को इस पाप को उत्तराखंड से जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना अच्छा है